श्रीमदभागव दसमस्क अथ त्रिंशोध्याय महाराज श्रीशु उवाच इत भगवतो गोप्य शुवाच सुपेशला जहुर्वरह तापम तदंगोपचिताशिषुखदेवजी कहते हैं राजन गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गई और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थी उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुरीन पर भगवान ने अपनी रसमई रास क्रीड़ा प्रारंभ की त्रभत गोविंदो रास क्रीड़ा मनोव्रत स्त्री रत्न प्रीत अन्योन्या बद्ध बाहु भी भगवान श्री कृष्ण की प्रियसी और सेविका गोपिया एक दूसरे की बाह में बांह डाले खड़ी थी उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलीन पर भगवान ने अपनी रसमयी रासक्रीड़ा प्रारंभ की रसोत्सव संप्रवृत्तों गोपी मंडल मंडिता योगेशरण कृष्ण मध्ये दविष्टेन गृहीता कंठे स्वनिकट स्त्रिय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 विमान उस समय आकाश में शत सत विमानों की भीड़ लग गई सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहाँ आ पहुंचे रासोत्सव के दर्शन की लालसा से उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था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 वलिया नाम नपुराणाम किसमंडले रासमंडल में सभी गोपिया अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी उनकी कलाइयों के कंगन पैरों के पाएजेब और करधनी के छोटे छोटे घुघरु एक साथ बज उठे असंख्य गोपिया थी इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी तत्रातिशुभे भी भगवान देव की सुत मध्य मढ़ी नाम है महानाम महामरकतो तो यथा यमुना जी की रमण रीति पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि पीली पीली दमकती हुई सुवर्ण मणियों के बीच में, में नील मणि चमक रही हो पादन्यासे सस्म भूवि भजन मध्ये चलन कुचम पटी कुंडलई गंडल हो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 और उनके बीच बीच में चमकती ही गोरी गोपियां बिजली हैं उनकी शोभा असीम थी उच्च एगुर नृत्यमान रक्तोरति प्रिया कृष्णाभिमर्ष मुदिता यद गीते नेदमावृत गोपियों का जीवन भगवान की रति है प्रेम है वे श्री कृष्ण से सठ कर नाचते नाचते ऊँचे स्वर से मधुर गान कर रही थी श्री कृष्ण का संस्पर्श पा पा और भी आनंद मग्न हो रही थी उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है काम कुंदे ना रिश्रिता उन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 उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे अब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधों को अपनी बाहों से कसकर पकड़ लिया तंस गृष्ण्योत्पल सौरभम चंदनालिप्तमाघ्राय कृष्ण रोमा चुच चुंब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 वक्त वलय नूपुर गोप्य समित स्वेश भ्रमर गायस घोष्याम उनके कानों में कमल के कुंडल सुहामान थे खुंघराली अल्के कपोलों पर लटक रही थी पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली ही हो गई थी वे मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी उनके कंगन और जेबों के बाजे बज रहे थे भोरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों तथा चोटियों में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे एवं परिस कराभिमर्शम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 कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते कभी प्रेम भरी तिरछे चितवन से उनकी ओर देखते तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की विहार किया तदंग संग प्रमुधा कुल के कुछ पट्टिका नांजह प्रतिव्यो ढुमलम ब्रजस्त्रियो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 कृष्ण विक्रीडित शगवान श्री कृष्ण की यह रास रासक्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाए भी मिलन की कामना से मोहित हो गयी और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए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 उनके साथ इस प्रकार विहार किया ना, शहर, प्रेमना संतमेनांग जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गई तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद करकमलों के द्वारा उनके मुंह पूछे गोप्य स्पुरट पुरा लद्वेन गंड श्रियास निरीक्षण जगह पुण्या तत्कु रुह स्पर्श प्रमोदा परीक्षित भगवान के करकमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुराड़ी अलके लटक रही थी तथा उस प्रेम भरी चितवन से, से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी ताभिरुत श्रमोहित मंग घृष्ट्रज स कुछ कंकमर से इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हसनियों के साथ जल में घुसकर कर करता है वैसे ही लोग और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्षस्थल की केसर से वह रंग भी गई थी उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्वराज उनकी कृत्य का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हो सोम ने प्रहसती मानिकम वर्ष मानो रेमे स्वयं तर तिरत्र गजेन्द्र डील परीक्षित यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से से भगवान की की ओर देख, देख कर तथा हस, हस कर उन पर इधर उधर से जल खूब चितौछारे डाली जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया ततश्च कृष्णो प्रमदा जलस्थलो यथा मदतरद कर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण व्रज और भवरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए वहाँ बड़ा ही रमणीय था उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे उनकी श्वास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमद गजरात हथियों के झुंड के साथ घूम रहा हो एवं शशांका विराजता स सत्य कामो नुरता सिसेव आत्मन्य भरुद्य सौरथ सर्वा शरद का परीक्षित शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रिया पूंजीभूत हो गई थी बहुत ही सुंदर थी चारों चारोर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी काव्यों में शरद ऋतु के जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वह युक्त थी उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था उन्हें अपने आप में कैद रखा था अवतीर्ण ही भगवान से न जगदीश्वर राजा परीक्षित ने पूछा भगवान भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी है उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश। धर्म सेतू नाम वक्ता कर्ता करताक्षिता प्रतीपाचर परदारा परदाराभिमर्शनम ब्रह्म वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले उपदेश करने वाले और रक्षक थे फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया आप यदुपति कृतवानुप्त किम्राय तम न संशय चिन्ह सु मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर आप कृपा करके मेरा यह संदेश मिटाइये शेषो कुच धर्मिक्रमो दृष्ट ईश्वराण तेजी सर्वभुजो तेजीयशाम श्री सुखदेव जी कहते हैं सूर्य अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता देखो अग्नि सब कुछ खा जाता है परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता जा रुद्र जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए शरीर से करना तो दूर रहा यदि मूर्खता कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा ईश्वरा बुद्धिमान तत्माचरे इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो उसी को जीवन में उतारे कुशला चरित नहीं साम, यह स्वार्थो नाम प्रभो परीक्षित वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नुकसान नहीं होता वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं कि मुताख सत्वाम तिर तुस्तिया कुला उशला, कुला जब उन्ही के संबंध में ऐसी बात है तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान है उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है यन से योग प्रभाव विदुता विदुथाखिलोपिनया बंध जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगीजन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छ विचरते हैं भगवान अपनी भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है गोपी नाम सतपती नाम च क्ष गोपियों के उनके प्रतिपतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान है जो सबके साक्षी और परम पति हैं वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं अनुग्रहाय भूता भजते तादशी क्रीड़ा या श्रुवा तत्परो भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत पारायण हो जाए खलु कृष्णा मोहिता मनमान ब्रजवासी गोपो ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं ब्रह्म रात्र उपावृ रात्रि बीत गई ब्राह्म मुहूर्त आया यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी सुनुयाथवर्ण ये पराम भगवती प्रतिलभ्य काम हृद्रोगपिनोच चिरेन धीर परीक्षित जो धीर पुरुष व्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्हय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहस्याता दस स्क पूर्वार्धे रासक्रीड़न नाव त्रिशोध्याय